हम रोज ईशावास्य उपनिषद अध्ययन करते हैं ये काणु शाखा में होने वाला है माध्यंन शाखा का उपनिषद भी यहाँ प्रथम पृष्ठा में दिया गया है मंत्र में कहीं कहीं थोड़ा अंतर है इसमें प्रथम मंत्र आया है ईशावास्यम इदम सर्व यंच जगत्यांग जगत तेन त्यक्न भुंजी था मागृध कश्यसी धनम अर्थात ईश्वर बुद्धि के बुद्धि से पूरा जगत का आच्छादन कर दे जैसे हम कोई श्वेत वस्त्र में अगर पदार्थों को आच्छादन कर देते हैं तो हम जहां भी देखते हैं श्वेत ही दिखेगा शुभ्र इसी प्रकार के ईश्वर भावना या सब कुछ जगत को देखें अर्थात और जगत का स्वतंत्र सत्ता नहीं रहना कुछ भी पदार्थ हम ग्रहण करते हैं तो ईश्वर इस प्रकार के ही ग्रहण होना है तो जब सब कुछ ईश्वर ही हो गए अर्थात और तो जगत का स्वतंत्र सत्ता नहीं है तो जगत स्वाभाविक रूप से बाधित तो हो गया आगे उत्तरार्ध में कहा जाता है तेना त्यक तेना त्यागे अर्थात ये जो जगत का त्याग हो गया जगत का त्याग हो गया तो अधिष्ठान आत्मा तो, तो ही रह गया तो उसी को आगे कहते हैं भूंजी था भूंजी था का अर्थ पाल यथा पालन करे आत्मा का पालन करें अर्थात आत्मा अनुभवों में ही सर्वधार रहे और बाकी द्वैत तो नहीं रहा तो अपने से कोई भिन्न नहीं रहा प्राप्तव्य नहीं रहा तो फिर किसकी इच्छा करेगा इसलिए कहते हैं कि माँ गृध कश्यू धनम किसी के धन की इच्छा न करे अर्थात तो अपने से भिन्न कुछ रहा ही नहीं ये प्रथम मंत्र से अष्टम मंत्र पर्यंत अष्टम मंत्र आगे आया सपर्यगात सुक्रम अकायम अग्रणम अस्नाविम शुद्धम अपाप कवीर मनीषी परिभू स्वयंभूर याता तथ्य तो वेदात शास्वती साम्य ये अष्टम मंत्र में स अर्थात जिसका प्रकरण चल रहा है विचार हो रहा है जो आत्मा परितह अगात, अगात गया हुआ है गया हुआ है का अर्थ है कि जो जहाँ उपलब्ध होता है हम कहते हैं वो वहाँ गया है तो आत्मा सर्वत्र उपलब्ध होता है क्योंकि प्रथम मंत्र में कहा गया सब कुछ ईश्वर भावना से हम आच्छादन करते हैं अर्थात सर्वत्र ईश्वर का अनुभव करें तो सर्वत्र आत्मतत्व का अनुभव होगा तो कहा गया सर्वव्यापी है आगे शुक्रम अकायम अवरणम स्नावीरम ये सब कह करके शुद्धम ये सब पदों के द्वारा स्थूल और सूक्ष्म कारण शरीर से व्यतिरिक्त ये आत्मतत्व है आगे कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू ये चार पद है कवि क्रांतदर्शी सर्वद्रिक ऐसे भाष्यकार कहते हैं सर्वद्रिक अर्थात सब कुछ जानने वाला सब कुछ जानने वाला अर्थात तो अध्यस्थ पदार्थ सब है इसी प्रकार की सब जानने वाला मनीषी बुद्धि का साक्षी है परिभू परिभू अर्थात तो जो ऊपर होता है जो ऊपर होता है जिसके ऊपर होता है और जो ऊपर होता है वो सबसे ये और ऊपर है जिसके ऊपर अर्थात तो सृज्यमान जगत से ऊपर है सृष्टा हिरण्य तो ये सृज्यमान और सृष्टा ये दोनों से भी ये ऊपर है इसलिए कहा गया परिभू स्वयंभू अर्थात इसका अन्य कोई जनक नहीं है और शाश्वती तो भे प्रजापतियों के लिए कर्मों का विधान भी वही करता है अर्थात किस प्रजापति को क्या कर्म प्राप्त तो होगा अर्थात क्या उसका कर्तव्य होगा दायित्व तो होगा वो वही निर्णय करेगा तो उनका जैसे उपासना कर्म है उसी के आधार पर उनको सब कर्म का विधान वही परमात्मा ही करते हैं ये प्रथम मंत्र से अष्टम मंत्र पर्यंत ये ईशावासीय उपनिषद का ज्ञान का प्रकरण आगे नवम मंत्र से कर्म उपासना ये प्रकरण आरंभ होगा इसमें नवम मंत्र हम लोग देख रहे थे अंधंग तमः प्रविशन्ति ये विद्यासते तत्व भूयते तम ये वो विद्यायाग रहता जिनके पास पुराना पुस्तक है तो आज हम लोग पाठ चलेंगे उनतालीस पृष्ठा तीन नौ और जिनके पास नया पुस्तक है तो उनसे चलेगा तीन तीन तैतीस वो पृष्ठा से पाठ चलेगा तो ये नवम मंत्र में कहा गया कि अविद्या उपासक है अविद्या अर्थात यहाँ विरोध अर्थ में नए समाज किया गया है अर्थात विद्या का विरोधी विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या का विरोधी हो गया कर्म अविद्या शब्द से यहाँ कर्म लिया जाएगा जो कर्म करते हैं वो अंधम तम प्रवेश अर्थात तमह तो कहा जाता है और अंधम तमह अर्थात गाढ़ अंधकार अर्थात जन्म मृत्यु चक्र में वो प्रवेश करते हैं जो कर्म करेंगे और आगे कहते हैं कि ततो इबते भूयतम अधिक अंधकार में जाएंगे जो उपासना करेंगे जो कर्म करेंगे वो तो जन्म मृत्यु चक्र को प्राप्त करेंगे जो उपासना करेंगे वो अधिक जन्म मृत्यु चक्र को अर्थात उपासना करने वालों का ये अहम भावना अभिमान थोड़ा और अधिक दृढ़ होता है केवल कर्म करने वालों का जितना अभिमान नहीं होगा जो केवल उपासना करेंगे उनका अभिमान थोड़ा अधिक होता है इसलिए कहा जाता है देवताओं का अभिमान मनुष्यों से थोड़ा अधिक होता है इसलिए मंत्र कहता है कि वो लोग अधिक अर्थात शरीर तादात्म्य अधिक करके जन्म मृत्यु चक्र में जाएंगे और दीर्घ काल उनको भोग प्राप्त होगा तो उसमें वो शरीर तादात्म्य अभिमान और दृढ़ भी होगा तो ये दोनों में हानि बताया गया है मंत्र में तो इसका तात्पर्य हो जाएगा ये दोनों से हमको दूर रहना है कर्म और उपासना नहीं करना है इस प्रकार तात्पर्य यहाँ नहीं है यहाँ प्रत्येक एक एक का निंदा करते हैं अर्थात केवल कर्म ना करे केवल उपासना भी ना करे दोनों को मिला करके करें कर्म उपासना अर्थात शास्त्र विहित ऐसा नहीं कि हम कुछ अपने से सोच ले ये कर्म ये उपासना इस प्रकार नहीं है दोनों मिलाकर के करने के लिए कहा जाता है तो कर्म और उपासना ये दोनों विद्या शब्द से उपासना और कर्म तो विद्या शब्द से कहा गया है दोनों को मिलाकर के करना है अभी विद्या शब्द आया विद्या ये अभी उपनिषद आरंभ हुआ था ब्रह्म विद्या का विचार प्रथम से अष्टम मंत्र तक। कुछ लोग कहेंगे कि आप अचानक यहाँ विद्या शब्द से क्यों उपासना कहना आरंभ कर दिए जब ये ब्रह्म विद्या का ही विचार चल रहा था यह विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या ही लिया जाना चाहिए तो ब्रह्म विद्या और कर्म ये दोनों का निंदा किया गया कहेंगे ये कैसे हो जाएगा ब्रह्म विद्या का तो निंदा हो नहीं पाएगा और निंदा किया जाता है समुच्चय करने के लिए समुच्चय अर्थात तो दोनों को मिला करके करें ब्रह्म विद्या के साथ कर्म का समुच्चय नहीं हो पाएगा अर्थात ज्ञान हो जाने के बाद ज्ञान का यही स्वभाव है कि वो कर्तृत्व भोक्तृत्व को नाश कर देगा और कोई कर्म करेंगे तो कर्तृत्व चाहिए दोनों साथ कैसे चलेंगे दोनों परस्पर का विरोधी हो गया विद्या कर्तृत्व को नाश करेगा और कर्म कर्तृत्व का आश्रय करेगा ये दोनों साथ नहीं चल पाएंगे तो सिद्धांति वही बात कहता है कि इसलिए यहां विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या नहीं लिया जा सकता है उपासना ही लिया जाएगा अर्थात उपासना और कर्म ये दोनों का समुच्चय करने के लिए तो उसी से अर्थात आगे चित्त शुद्ध चित्त एकाग्र होकर के ब्रह्म विद्या के लिए वो समर्थ होगा ये विचार आधा हुआ था हम लोग अभी चलेंगे आगे प्रतीक दिया है यदम वित्तम उन्तालीस पृष्ठा में तो ये टीका में प्रथम शब्द है वितम और जिनके पास नया पुस्तक है वो भी तैतीस पृष्ठा में देख लीजिए यह दैव वित्तम प्रतीक दिया है वो प्रतीक का पूर्व पंक्ति अर्थात शंका से हम लोग देखेंगे सिद्धांति मना कर दिया कि ब्रह्म विद्या का कर्म के साथ समुच्चय नहीं होगा उसके लिए प्रश्न है कश्य तरी ज्ञान से कर्म समुच्चय संभव होती अत आह फिर कौन सा ज्ञान कर्म के साथ समुच्चय आप यहां करना चाहते हैं संभवती इत सिद्धांति उत्तर दिया भाष्य में यद दैव वित्तम देवता ज्ञानम तत्कर्म संबंधित न उपन्स्तम न परमात्म ज्ञानम यद दैव वित्तम देव संबंधी वित्तम देवसंबंधी वित्तम अर्थात देवलोक प्राप्त होने के लिए जो वित्त आप कहेंगे ना आप किसी विदेश में जाएंगे तो वहाँ वित्त क्या होगा आप कहेंगे आप भारतीय मुद्रा लेकर के वहां चले जाएंगे वह वित्त वहां काम नहीं करेगा तो जहाँ जाएंगे वहां का वित्त आवश्यक है इसी प्रकार की दैव वित्त अर्थात देवलोक प्राप्त होने के लिए जो वित्त तो हो गया दैव वित्त अर्थात देवता विषय ज्ञानम बहुगरी समाज से तो देवता को विषय करने वाला जो ज्ञान तत्कर्म संबंधित्व न उपन्यासम ये जो उपासना है देवता विषय का ज्ञान वो कर्म संबंधित्व वो कर्म का संबंधी है अर्थात कर्म और उपासना साथ हो पाएंगे इसलिए उपासना हो गया कर्म संबंधी और उपासना में भी क्या धर्म रहेगा कर्म संबंधित्व तो विद्या शब्द से उपासना को ही कहा गया क्योंकि उसमें कर्म संबंधित्व रहेगा त तो कर्म न, उपन्यस्तम, उपन्यस्तम का कर्मणि प्रयोगता देंता ज्ञान ही कहा है अर्थात तो उपासना शब्द से उपासना कहा गया आगे टीका में योक भास्कर ईशावास्यमिति मंत्रे ब्रह्म विद्या प्रक्रा तैया समुचित निंदोच्य भास्कर भेदाभेदवादी वाले होते हैं वो कहते हैं कि ईशावास्यम इस मंत्र में ब्रह्म विद्या का ही प्रक्रांत प्रक्रांत प्रक्रम आरंभ ब्रह्म विद्या का ही आरम्भ किया गया है जो कि प्रथम मंत्र है प्रक्रांत प्रक्रांत में क्या आकार आ गया प्रक्रा ये आकार किस सूत्र से आएगा प्रक्रांतत्वाद अर्थात आरब्धत्वाद तस्या एवं समुचि उसका समुच्चय करने का इच्छा से निंदा उचित निंदा किया जा रहा है ब्रह्म विद्या के साथ कर्म का समुच्चय करने के लिए समुच्चय अर्थात ब्रह्म विद्या उत्पन्न होने के बाद कर्म करेंगे तभी तो, तो दोनों समुच्चय होगा समुच्चय अर्थात तो दोनों साथ होने वाला कार्य कारण में समुच्चय नहीं होगा कारण तो पहले रहेगा कार्य बाद में आएगा जहां दोनों मिलकर के कोई कार्य संपादन करेंगे कहा जाएगा कि वो दोनों में समुच्चय होगा तो यहां भास्कर का कहना है कि ब्रह्म विद्या और कर्म ये दोनों साथ होंगे ऐसा नहीं कि कर्म करने के बाद चित्त शुद्ध हो करके ब्रह्म विद्या होगा और वो ब्रह्म विद्या का कर्म के साथ समुचय ऐसा नहीं है कार्य कारण में समुच्चय नहीं कहा जाता है सहकार्य अर्थात दोनों साथ मिलकर के कोई कार्य करेंगे तो भास्कर यहां कह रहे हैं कि ब्रह्म विद्या और कर्म ये दोनों का समुच्चय करने के लिए प्रत्येकों का निंदा किया गया सिद्धांतिका उत्तर है कि तद असत अर्थात भास्कर का मत वो ठीक नहीं है नहीं ही प्रकृतम इति एतावता संबद्ध भास्कर क्या तर्क देते हैं क्योंकि प्रकरण है ब्रह्म विद्या का जिसका प्रकरण चल रहा है जिसका विचार चल रहा है उसी के साथ सहकारी दूसरों का लेना है आप अचानक है कि जिसका विचार नहीं है प्रकरण नहीं है उसको ले आएंगे तो ये नहीं होना चाहिए तो सिद्धांत कहता है कि प्रकृतम इति एतावता नहीं संबद्ध प्रकरण चल रहा है इसलिए संबंध हो जाएगा ऐसा बात नहीं है किन्तु संबंध योग्यम जो जिसके साथ संबंध हो सकता है उसी का ही संबंध किया जाएगा खाली पास में है बोल करके संबंध हो जाएगा ऐसा बात नहीं है शुद्ध ब्रह्मात्मकत्व विद्या या कर्तृत्व आदि अध्यास उपमर्दक नास्ती कर्म संबंध योग्यता शुद्ध ब्रह्मात्मिकत्व विद्या ब्रह्म आत्मा ये दोनों का एकत्व और इसका विद्या इसका विद्या अर्थात इसको विषय करने वाले विद्या अर्थात ब्रह्म ही आत्मा है जो प्रत्यक है जो हम वास्तव है वही व्यापक ब्रह्म है जगत अधिष्ठान वही है तो ये विद्या और ये विद्या जब शुद्ध होगा तो कहते हैं कि शुद्ध नी शुद्ध का अनुय ब्रह्म के साथ शुद्ध ब्रह्म वही आत्मा है ये दोनों का एकत्व अर्थात विषय विद्या ये जब विद्या होगा कर्तृत्वादि अध्यास उपमर्दक उपमर्दक नाशक जब हम ब्रह्म ही है अर्थात असंग है कुटस्थ है निष्क्रिय है इस प्रकार के ज्ञान होने से और कर्तृत्व नहीं रहेगा हम निष्क्रिय है जो निष्क्रिय है वो कर्ता बनेगा जो निष्क्रिय है आप लोग कितना सुनते हैं वो हमको भी थोड़ा पता होना चाहिए अगर... आप लोग सुनेंगे नहीं तो ये परिश्रम व्यर्थ होगा जो शुद्ध निष्क्रिय होगा वो कर्ता नहीं बनेगा इसलिए यहाँ कहा जाता है जो शुद्ध ब्रह्मात्मिक विद्या है वो कर्तृत्व आदि अध्यास उपमर्द का उपमर्दक उपमर्दक शब्द का अर्थ हमने क्या कहा अभी नाशक तो कर्तित्व का नाशक और कर्तित्व को जो आश्रय बनाएगा ये दोनों साथ में नहीं चल पाएंगे कर्तृत्वादी अध्यास उपमर्दक इसलिए कर्म संबंध योग्यता नास्ति कर्म संबंध कर्मणा संबंध इसके लिए योग्यता नास्ति कश्य नास्ती विद्या कौन सा विद्या कहा गया ब्रह्मात्मिकत्व विद्या ये विद्या कर्म के साथ नहीं हो पाएगा तो ये सब जो शास्त्र में शब्द आता है कर्म और ब्रह्म विद्या ये सब साथ नहीं हो पाएंगे ये सब अर्थात कर्म शब्द से लेंगे जो शास्त्र विहित तो कर्म है नित्य नैमितिक का काम्य इत्यादि ये सब कर्म तो अर्थात नहीं तो हमारा बुद्धि में हो जाता है कि कर्म अर्थात हम अगर ब्रह्म विद्या के लिए अभ्यास करते रहेंगे तो फिर हम कोई भी कर्म मात्र के न करें इस प्रकार की बुद्धि नहीं आ जाना चाहिए अर्थात जो शास्त्र में कहा गया कर्म ये अर्थात तो अभ्यास काल में हमको कर्म से वैमुख्य नहीं आ जाना चाहिए ये हमारा मतलब कहने का तात्पर्य है क्योंकि शास्त्र सर्वदा कहता है कि कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं होगा ये परस्पर विरोधी है हम ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये सबसे दूर रहना चाहिए तो ये सब थोड़ा हमारा अंदर में स्पष्टता हो जानी चाहिए कर्म संबंध अर्थात शास्त्र विहित कर्म वर्णाश्रम के अनुसार जो सब कर्म कहा गया है वो सबके साथ ज्ञान का समुच्चय नहीं है किंच यने अभी फल से व्यवधान संभाव्यते तहकारी समुच्चय दर्शादे दृष्टान्त यथा दर्शादे है, दर्शादे है निष्पन्न ने अपी जो संपादन हो जाने के बाद भी फलस्य से व्यवधान हम कोई कर्म करके हम कुछ पदार्थ का उत्पादन कर दिए तो होने के बाद भी अभी वो पदार्थ फल देने का समर्थ नहीं हुआ है जैसे कुलाल दंड चक्र व्यापार करके मृत् से मिट्टी से घट बना दिया अभी वो घट मान लीजिए कि गीला है नहीं तो उसको अभी मतलब अग्निदाह नहीं किया गया है तो सुख गया किन्तु तो अग्निदाह नहीं हुआ है हम उसमें लेकर के व्यवहार करेंगे जल रख सकते हैं वो फिर पिघल जाएगा तो अभी वो बन जाने के बाद भी उसका फल और चाहिए कि उसको अग्निदाह भी होना चाहिए कहते तो हैं सहकारी है कुलाला दंडचक्र व्यापार के बाद भी और अग्नि सहकारी होना चाहिए तो इसी प्रकार की यहां कहते हैं सहकारी वही आ पाएगा पदार्थ अर्ध निष्पन्न होने के बाद और कोई आएगा उसका फल फल उपधायक तो कहते हैं अर्थात तो फल देने का सामर्थ्य उसमें डालने के लिए और कोई साथ में आएगा तो तभी जाकर के कहा जाएगा कि इसका सहकारी कोई बन पाएगा तो यहां पंक्ति है यिन निष्पन्न अपी उदाहरण मान लेंगे कि घट जो अर्थात श्याम घट श्याम घट अर्थात जिसको भी अग्निदाह नहीं किया गया है निष्पन्न अभी फलस्य से व्यवधान फल अर्थात जलाहरण आदि व्यापार ये सब व्यवधान जहाँ संभाव्यत अर्थात संभव है तसे तो व सहकारी समुच्चय इश्यते उसी घटक के लिए अभी सहकारी आवश्यक होगा बनी वहाँ आवश्यक है दृष्टांत तो यहाँ देते हैं शास्त्रीय दृष्टांत तो दर्शा दे है जो गृहस्थ होंगे उनको दर्श पूर्णमा से याग करना है दर्श अर्थात अमावस्या और पौर्णमास अर्थात पूर्णिमा हम लोग कहते हैं दर्श में तीन याग करना है इंद्रम दधि इंद्रम पय आग्नेय इस प्रकार की तीन कर्म कहा जाता है और पौर्णमासी में भी इस प्रकार की तीन कर्म करना है आग्नेय उपांशु और अग्निशोम्य सब कर्म अभी तो धीरे धीरे कर्म का स्वरूप पता नहीं है बाची और भूल जाते हैं। मतलब हमको पता नहीं है बाचक कम से कम उतना याद रहे कि ताकि शास्त्र का थोड़ा थोड़ा हमको जैसे ग्रहण हो तो अभी कहते हैं ये जो दर्शक पूर्णमास कर्म है दर्श में अमावास्या में तीन होंगे पौर्णमासी में तीन होंगे बीच में अभी पंद्रह दिन व्यवधान आया और ये दर्शक पूर्णमास होने से पहले प्रयाज पांच प्रयाज है हो जाने के बाद अनुयाज तीन है तो केवल दर्श कर देने से फल नहीं मिल जाएगा दर्श अभ्याम स्वर्ग कामो यजे तो इस प्रकार कहा जाता है तो स्वर्ग प्राप्ति दर्श कर दिया पूर्णमासी हो गया अनुयाज कर दिया और उसके बाद शरीर चला जाएगा शरीर पात हो जाएगा और स्वर्ग जा करके प्राप्त करेगा ऐसा नहीं है तो अभी कहते हैं उसलिए कि दर्शक कर्म करने के बाद भी सहकारी और आवश्यक है क्यों कहते दर्शक हो जाने मात्र से फल नहीं दे देगा स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो जाएगी और सहकारी चाहिए अनुयाज इत्यादि सहकारी चाहिए दृष्टांत तो दे दिए तो यहाँ सहकारी क्यों आ सकता है क्योंकि कर्म जितना कहा गया वो पूरा अपना फल नहीं दे पाएगा केवल दर्श पूर्णिमा से ये पूरा फल नहीं दे पाएगा इसलिए सहकारी आवश्यक है किंतु जहां सहकारी आवश्यक नहीं है तो वहां आप सहकारी लगा नहीं पाएंगे जहां सहकारी आवश्यक नहीं है कहां कहते हैं यह तू यह अर्थात ब्रह्म विद्याम क्योंकि पूर्व पक्ष कह रहा है कि ब्रह्म विद्या के साथ कर्म मिल करके फल मोक्ष देना चाहिए तो ये ब्रह्म विद्या में सहकारी यहां नहीं हो पाएगा इत ब्रह्म विद्यायाम विद्या कह शोक मोह पुरा पुस्तक में हम विसर्ग छुट गया को मोह कह शोकदर्शन समकालव मोहादि निवृत्धा न काला फल एक अनुपशात तो शास्त्र के आधार पर आचार्य के उपदेश से अन, अनंतर निधिध्यासन से जो एकत्व का अनुभव कर लिया उसको फिर को मोह कह शोक उसका शोक मोह नहीं है इति एकत्व दर्शन समकाल जिस समय में एकत्व का अनुभव हुआ एकत्व का अनुभव होता है अर्थत जगत अधिष्ठान भी नहीं है। प्रथम तो तुम पदार्थ शोधन होकर के मैं शुद्ध असंग इस प्रकार की अनुभव हो गया होगा एकत्व तो अनुभव हो जाएगा अर्थात जब जिस समय में जगत अधिष्ठान अभी मैं हूं इस प्रकार की निश्चय होगा इसको कहा जाएगा एकत्व तो अनुभव हुआ तो समकाल में वो मोहादि निवृत्ति अभिधान जब एकत्व तो अनुभव होगा उसी समय में ही जगत और भिन्न कोई पदार्थ नहीं रहेगा न कालांतरीय फलम <misterius> बाद में फल प्राप्त होगा इसी प्रकार की नहीं है ब्रह्म विद्या तत्काल फल प्राप्त होगा जहां तत्काल फल प्राप्त होगा वहां और सहकारी साथ में नहीं आ पाएगा जहां कार्य होने के बाद फल बाद में मिलेगा वहां बीच में कोई सहकारी आ सकता है ततो न सहकारी समुचिचि समुचित इसलिए ब्रह्म विद्या में और कोई सहकारी समुच्चय करने का इच्छा है नहीं नहीं किया जा सकता है किंच किंच के ऊपर जो टिप्पणी है देख लीजिए पुराना पुस्तक में आठ नंबर न्यायतः पराभिमत समुच्चय असंभवम उपाद्य शास्त्रतम उपादय आह किंच तर्क से अभी तक सिद्ध किए कि ब्रह्म विद्या के साथ कर्म का समुच्चय नहीं हो पाएगा ये विचार से तर्क से सिद्ध किया गया इसको उपवादन करके शास्त्रतम उप, उपादय शास्त्र से भी इसको सिद्ध करते हैं अर्थात असंभव ब्रह्म विद्या कर्म का समुच्चय असंभव है उसको शास्त्र के आधार पर भी निश्चय करते हैं में, किंच अशिया मंत्रोपनिषदो ब्राह्मणी ब्राह्मणा विविध सी यज्ञ इत्यादो तृतीय श्रुतिया यज्ञाद्यण वेदने कर्णव संबंध प्रतीयते में एक छूट गया पुराना पुस्तक में किंच अशिया स्त्रीलिंग उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग होता है मंत्रोपनिषद इशावास्य उपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद काणव शाखा का मंत्र भाग में है और इसका ब्राह्मण भाग है गृहधारण्य उपनिषद मंत्र ब्राह्मण ओर वेदत्व ऐसा कहा जाता है अर्थात तो मंत्र में जो संक्षेप से आता है ब्राह्मण उसको व्यापक रूप से अर्थात व्याख्यान करता है तो अभी कहते हैं कि मंत्र उपनिषद का ही व्याख्यान है बृहदारण्य का उसमें भी यही बात कहा गया है कि समुच्चय नहीं हो पाएगा ब्रह्म विद्या और कर्म में समुच्चय नहीं हो पाएगा तो ऐसे साक्षात वाक्य कहते हैं साक्षात नहीं है विचार करने से वही निश्चय होता है मंत्र दे दिए ब्राह्मणा विविधिशंति यज्ञ न ये वृदारण्य का चार चार वाइस मंत्र संख्या है तम तो एतम वेदानुवचन ब्राह्मणा विविधिशंति यज्ञ दान तपसा अनाशकन यज्ञ दान तपह ये तीन करें और अनाशकन नाशक न करें यज्ञ दान तपो तो ऐसा करे कि नाशक तो हो जाएगा ये नहीं होना चाहिए नाशक अर्थात तो स्व करो किसी का स्वयं का तो नाशक नहीं होना चाहिए यज्ञ दान से स्वयं का नाशक अर्थात सर्वस्व दान इत्यादि जो कहते हैं कर देते हैं तो वहां भी देखना है कि सर्वस्व दान जहां विधान है वहां है जहां नहीं है उस प्रकार के करने का आवश्यक नहीं है हाँ। दान, तपह अनासक उसके द्वारा क्या करते हैं हैं कहते कि ब्राह्मणा है ब्राह्मण विविधी ज्ञान प्राप्त दान तपह के द्वारा ज्ञान प्राप्ति करने का इच्छा करते हैं तम एतम तम अर्थात जो पूर्व में व्याख्यान हुआ है प्रेदारण्य में तो चार चार है वो चार तीन में आए है जो कतम आत्मिति थी यो हृदय ज्योति यो प्राणेशु यो प्राणेशु विज्ञानमय अंतर ज्योति इस प्रकार यो विज्ञानमय प्राणेशु अंतर ज्योति चार तीन में ये आया था जनक जी का प्रश्न में कतम आत्मिति थी जनक जी का प्रश्न में याज्ञ बोल कर जी उत्तर देते हैं यह विज्ञानमय प्राणेशु प्राणेशु अर्थात इंद्रिय इत्यादि यह सबके अंदर में जो विज्ञानमय बुद्धि प्राय हृदय अंतर्ज्योति इस प्रकार की जो कहा गया था उसी को फिर ये ब्राह्मणा विविधि संति में तम एतम इस प्रकार के कहा जाता है वही जो आत्मतत्व तो है विविधि संति यज्ञ न तपसा तो कहा जाता थे यहां तो ये दोनों बात है विविधि संति ज्ञान प्राप्त और यज्ञ दानेन तपसा ये तो समूचे जैसा लगता है कहते हैं समुचय जैसा नहीं है यहाँ स्पष्ट है कार्य कारण भाव है ज्ञान हो गया कार्य और यज्ञ दान तपह ये हो जाएंगे कारण कार्य कारण में समुचय नहीं हो पाएगा मिट्टी और घट्ट में समुच्चय हो जाएगा नहीं हो पाएगा तो जिस समय में कारण है उस समय में कार्य नहीं है यज्ञ दान तपह इत्यादि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति करने का इच्छा करे ये सब पहले करना पड़ेगा आगे ज्ञान होगा तो यहां सिद्धांतिक देखिए बृहदारण्य को उपनिषद में भी ये बात कहा गया है ये जो कर्म है वो कारण बनते हैं आगे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए साक्षात कारण नहीं है परंपरा कारण है अर्थात उसे चित्त शुद्ध होगा चित्त शुद्ध होने से आगे समाधि कारण भी तीन प्रकार की ब्रह्म विद्या का विषय में कारण तीन प्रकार कहते हैं एक तो हो गया परंपरा कारण दूर में रह करके सामर्थ्य आधार करेगा मुक्ष यज्ञ दान तपह करने से वो सब आएंगे तो साधन चतुष्टय आने से आगे श्रवण करेगा ये साधन चतुष्टय को कहते हैं बहिरंग साधन और वो संपन्न होने से आगे श्रवण मनन कर सकता है उसको कहते हैं अंतरंग साधन क्योंकि श्रवण मनन से साक्षात ये ज्ञान होगा तो वो अंतरंग साधन हुआ और साधन चतुष्ट बहिरंग हो गया और यज्ञ दान इत्यादि ये सब परंपरा साधन और दूर में रहेंगे विविध संधि यज्ञ न दान इत्यादि यहाँ यज्ञ न दान इस प्रकार की तृतीय श्रुति है तृतीया तृतीया के लिए क्या सूत्र है कर्तिकण तो अर्थ में यहाँ कहा गया है तृतीया तृतीय सूतिया यज्ञा वेदने कर्णत्व संबंधः प्रतीयते यज्ञादि का संबंध वेदन के साथ है और यज्ञादि का संबंध कैसा है कहते हैं ये कर्ण है अर्थात ये कराएंगे यज्ञ दान तपह ये सब ज्ञान करवाएंगे नंबर टिप्पणी अच्छा तो विविध शांति में अर्थात तो वैदित में इच्छा थी अर्थात ज्ञान प्राप्ति करने का इच्छा करते हैं तो कैसे प्राप्त करेंगे कहते हैं कि यज्ञ दान तप है ये सब कारण होंगे संबंध प्रतीहते इसके ऊपर ब्रह्म सूत्र में एक भी बहुत विचार आया सर्वापेक्षा च यज्ञ आदि इस प्रकार कहते हैं तो ये जो यज्ञ दान तप ये सब मोक्ष का साधन नहीं है तो पूर्व पक्ष कहेगा अगर मोक्ष का साधन नहीं है तो फिर ये सब व्यर्थ है सिद्धांत कहते हैं ना व्यर्थ नहीं है ये सब ज्ञान उत्पन्न के लिए ये सब साधन है मोक्ष नहीं देंगे तो सर्वापेक्षा सर्वापेक्षा अर्थात सर्वेशा आश्रम कर्म अपेक्षा जिसके लिए जो कर्म शास्त्र के द्वारा विहित है वो सब करना ही पड़ेगा वो सब सबकी अपेक्षा है ज्ञान के लिए ये सब कर्ण है अर्थात इससे ज्ञान उत्पन्न होगा तत् कथम दुर्बल प्रकरणे सहकारितया संबंध प्रकल्प्य अभी सिद्धांति कहता है कि देखिए तृतीय श्रुति है जो कि कहती है यज्ञ दान तप अर्थात कर्म ये तीन कर्म है ये कर्म ज्ञान का कर्ण बनेंगे और कार्य और कारण में समुच्चय नहीं हो पाएगा ये सिद्धांति का बात है करण श्रुति होने से समुच्चय नहीं हो पाएगा कार्य कारण में समुच्चय नहीं होगा पूर्व पक्ष क्या कहता है आरंभ में भास्कर कहते हैं कि ये ब्रह्म विद्या का प्रकरण है ब्रह्म विद्या का प्रकरण होने से ब्रह्म विद्या और कर्म में समुच्चय हो जाएगा तो पूर्व पक्ष अभी प्रकरण को प्रमाणत्व न देता है और सिद्धांति श्रुति को प्रमाणत्व न देता है सिद्धांति कहता है कि तृतीय श्रुति है ये कहते है कि कार्य और कारण है समुच्चय नहीं होगा पूर्व पक्ष कहता है कि एक प्रकरण है इसलिए समुच्चय होगा अभी दोनों अपना अपना तर्क दे दिए अभी दोनों जब तर्क देंगे तब निर्णय कुछ करना पड़ेगा उसके लिए कहते हैं प्रकरण और श्रुति इसमें बलवान कौन है श्रुति क्यों क्या सूत्र है भी। अर्थ विप्रकर्षा ये यहाँ नया पुस्तक में पुराना पुस्तक में तो दस नंबर टिप्पणी है नया पुस्तक में देख लिया तत् तो कथम दुर्बल दुर्बल के ऊपर जो प्रतीक दिया है मतलब जो टिप्पणी है देख लीजिए श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानम समवाये पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्ष तो ये जिनको ये बात पता नहीं है उनके लिए थोड़ा एक मिनट में कह देते है तो जहा इस प्रकार के जैसे अभी स्थिति आ गया सिद्धांती तृतीय सूची को लेकर के अपना तर्क दे रहा है और पूर्वपक्षीय प्रकरण को लेकर के अपना तर्क दे रहा है दोनों अपने साथ कुछ ला रहे हैं अभी कौन बलवान होगा ये बलवान कौन होगा इसको निश्चय करने के लिए जैविनी महर्षि ये सूत्र बनाए हैं तो कहते हैं कि समवाय सूत्र का जो द्वितीय पद है समवाय समवाय अर्थात तो एकत्री भवन एकत्र हो जाएंगे तो एकत्र होंगे अर्थात एकत्र एक नहीं दो तीन जहाँ एकत्र हो जाएंगे एकत्र अर्थात एक स्थान पर कम से कम जहाँ दो एक स्थान पर हो जाएंगे तो उसके लिए नियम बना देते हैं जैमिन वर्षी पार दौर्बल्यम पार दौर्बल्यम इसमें क्या विशेष सूत्र वो तो ठीक है वो उसे कर दिया और अनुसतिका दिन हमसे क्या कार्य कर दिया वह पद वृद्धि पर दुर्बल तस् भाव पार दौर्बल्यम दोनों पद वृद्धि हुआ है पर को भी पार हुआ है दुर्बलों को भी दौर्बल्य हुआ है अनुसतिका अधीनाश तो जो पर होगा वो दुर्बल हो जाएगा दौर्बल्यम ओहो हाँ अच्छा नया में भी छुटा है अच्छा हाँ पुराना में तो छुटा हुआ है हाँ ठीक है वो तो आप उस समय में अन्य मनस्क है भी छूट गया अच्छा तो जो कहते जो पिताजी में है वो पुत्र में आ थे थे थे थोड़ा। अच्छा अच्छा सर ना क्या है ना मतलब अभी जो उपलब्ध है ना ना आपके पास तो एकदम लेटेस्ट होना चाहिए वो ही छूट गया कहमो वो अच्छा तो पार दुर्बल्यम अर्थात जो पर होगा वो दुर्बल हो जाएगा अभी पर कौन है प्रथम पद जो सूत्र का प्रथम पद एक हो गया श्रुति मतलब एक पदत है उसके अंदर अंतर्वर्ती जो पद है श्रुति एक है लिंग एक है वाक्य एक है प्रकरण एक है स्थान एक है समाख्या एक है ये छीज वहाँ कहा गया है इसमें जो पर पर होगा वो दुर्बल हो जाएगा तो अर्थात कोई श्रुति को प्रमाण त्वीन ला रहा है और कोई प्रकरण को प्रमाण तय ला रहा है यहाँ पूर्व पक्ष किस को प्रमाणत्व तो ला रहा है प्रकरण को और सिद्धांति श्रुति को अभी पर कौन है प्रकरण अभी पूर्व पक्ष दुर्बल हो जाएगा क्योंकि प्रकरण प्रमाण ला रहे हैं तो जो पर होगा वो दुर्बल हो जाएगा तो आप कह देने से हो जाएगा जो पर होगा वो दुर्बल होगा इसलिए जमीनी महर्षि उसके लिए तर्क देते हैं अर्थ विप्रकर्षा जो पर है वो निर्णय देने के लिए उसको दूर पड़ेगा जो प्रकरण है वो पहले अर्थात प्रकरण को प्रमाण देता है अंतिम में श्रुति ही प्रमाण है बाकी कोई प्रमाण नहीं होंगे तो जो प्रकरण प्रमाण कहेंगे प्रकरण कल्पना करेगा ऐसा एक वाक्य होना चाहिए श्रुति में वाक्य होना चाहिए आप दिखाई श्रुति अभी उपलब्ध नहीं होता है किंतु ऐसा एक वाक्य होना चाहिए तो प्रकरण पहले वाक्य का कल्पना कराएगा कहेंगे ठीक है वो वाक्य से क्या होगा कहेंगे वो वाक्य में इस प्रकार की सूचना मिलेगा तो ठीक है वो सूचना मिला तो उससे क्या होगा कहते वो सूचना को श्रुति कहती हैं। तो प्रकरण से वाक्य वाक्य से लिंग लिंग से श्रुति और श्रुति प्रमाण है अगर श्रुति मिल जाएगी तब सब लोग कहेंगे हाँ ये प्रमाण है तो अभी जो प्रकरण को प्रमाण देता है वो उसको तीन सीढ़ी अभी ऊपर चढ़ करके पहुंचना पड़ेगा और जो श्रुति है वो तो साक्षात कहती है इसलिए प्रकरण की अपेक्षा ये श्रुति ये बलवान है तो यहां अर्थ विप्रकर्षा अर्थात अर्थ उपस्थित करने के लिए वो दूर है प्रकरण अभी दूर पड़ेगा तो दुर्बल हो जाएगा टीका में हम लोग देख रहे थे तत्कथम दुर्बल प्रकरणे प्रकरणेन सहकारितया संबंध प्रकल्प्यते थे श्रुति साक्षात कहती है कि संबंध नहीं हो पाएगा कर्म और ब्रह्म विद्या में क्योंकि कार्य कारण भाव है तो कैसे दुर्बल प्रकरण को प्रमाण दिखा करके संबंध बनाएंगे यहां तक तो सिद्धांति निराकरण कर दिया अभी पूर्व पक्ष कह रहे हैं विद्याया सहकारी निंदा अयुक्तम का वाक्य है पूर्वपक्ष कह रहे हैं प्रधान विद्यासया विद्या प्रधान है उसके लिए सहकारी ऐसे संबंध विधान करने के लिए अर्थात तो विद्या प्रधान है और जो कर्म होगा उसमें सहकारी होगा इस प्रकार की पहले क्या विचार चल रहा था प्रधान और गौण इस प्रकार के विचार नहीं था दोनों मिलकर के फल देंगे अभी जब सिद्धांति निराकरण कर दिया ये दोनों मिलकर के फल नहीं दे पाएंगे पूर्व अभी कह रहा है कि विद्या तो प्रधान है और वो उसका सहकारी हो जाएगा कर्म गौण होगा इस प्रकार के करके विद्याया निंदा तो प्रधान से विद्याया निंदा क्योंकि मंत्र चल रहा है कि ततो तत्भूय युवते तम ये वो विद्याया गुम रता अधिक अंधकार को प्रवेश करेंगे जो विद्या में रत रहेंगे और पूर्व पक्ष विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या को कह रहा है अब ब्रह्म विद्या का कैसे निंदा कर देंगे कहते हैं ब्रह्म विद्या का निंदा करते हैं उसके साथ सहकारी लेने के लिए पूर्व पक्ष कह रहे हैं तो प्रधानस्य विद्या निंदा क्यों कहते हैं सहकारी संबंध विधित सया सहकारी के साथ संबंध कहने के लिए विद्या प्रधान होने पर भी उसका निंदा किया जाता है इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहने से सिद्धांत कहता है कि अपी अयुक्तम ये बात भी ठीक नहीं है ये ब्रह्म सूत्र का आगे सूत्र दे रहे हैं अत तो एव चाग्निंधनाद्यपेक्षा ये यह यहाँ तक सूत्र हो गया अग्नि दीर्घकार चाहिए ये छूट गया अग्ना हो गया ना न पुराना पुस्तक में अतः तो एव चाग्ना हो गया तो अग्नि होना चाहिए अतएव तो च अग्नि इंधनादि अनपेक्षा तेरह नंबर टिप्पणी अच्छा हाँ ठीक है तेरह नंबर टिप्पणी देखेंगे त्रेव सूत्र विरोधम समुचि अर्थात विद्या और कर्म में समुच्चय नहीं हो पाएगा ये ब्रह्म सूत्र में भी इसका विरोध कहा गया है ब्रह्म विद्यावाद मोक्ष फल स्वस्व आश्रम विहित कर्मापेक्षा नुक्ति ज्ञान से रजत ब्रम निवृत ब्रह्म विद्या स्वतंत्र रूप से पुरुषार्थ का हेतु है हे। अर्थात ब्रह्म विद्या होने से ब्रह्म विद्या का फल मोक्ष है पुरुषार्थ चार होते हैं क्या क्या धर्म अर्थ काम मोक्ष इसमें परम पुरुषार्थ हो गया मोक्ष तभी कहते हैं जो ब्रह्म विद्या वो स्वातंत्रण स्वातंत्रण अर्थात तो सहकारी के बिना पुरुषार्थ का हेतु है अर्थात मोक्ष का हेतु है ब्रह्म विद्या हुआ तो मोक्ष होगा कोई सहकार्य आवश्यक नहीं है मोक्ष फले स्वस्व आश्रम तो ना विद्या ब्रह्म विद्या मोक्ष रूपक फल देने के लिए आश्रम कर्म का अपेक्षा नहीं है जैसे सुक्ति ज्ञान हो जाने के बाद रजत भ्रम निवृत्ति करने के लिए रजत का भ्रम हो रहा था अभी सुक्ति जो अधिष्ठान है उसका ज्ञान हो गया अभी सुक्ति ज्ञान होने के बाद रजत ब्रह्म निवृत्त करने के लिए और कुछ आवश्यक है तो सिद्धांति उसी प्रकार कहता है सुक्ति ज्ञान से वजत भ्रम निवृत्त होती ये ब्रह्म सूत्र दे, दे दिया संख्या भी दे दिए। अत्र अग्नि ईंधनादि शब्देन कर्माणी लक्षिता नहीं जो ब्रह्मसूत्र मूल में दिया गया टीका में अतएव च अग्नि ईंधनादि अग्नि और ईंधन ये सबसे उपलक्षित होता है कर्म कर्म अग्नि सापेक्ष सभी कर्म नहीं है अधिक कर्म अग्नि सापेक्ष तो अतएव अतएव अर्थात सहकारी का समुच्चय संभव नहीं होने से ब्रह्म विद्या के साथ सहकारि का समुच्चय नहीं होगा नहीं होने से कर्म का आवश्यक भी नहीं है इति सूत्र विरोध ये सूत्र विरोध भी करता है अर्थात कर्म और ब्रह्म विद्या का समुच्चय नहीं होगा तो अर्थात तो विद्या को प्रधान मान करके कर्म को गौणत्व न समुच्चय नहीं हो पाएगा अब और सिद्धांत करे समुच्च परेण अभी दोनों बराबर हो करके फल दे देंगे ये तो सिद्धांत सिद्धांतिके तो है। ये आप ही नहीं मानते हैं क्योंकि आप कहते हैं ब्रह्म विद्या प्रधान है कर्म गौण है तो दोनों बराबर ये तो आप मानते हैं सम समुच्चयश्च आगे टीका में विरोधे न परिजहरे विरोध दोनों में है समसमुच्चय अर्थात ब्रह्म विद्या और कर्म ये नहीं हो पाएगा परिजहरे उसका तो निराकरण हमने कर दिया है इस प्रकार के कहते हैं तब तो ब्रह्म विद्या और कर्म इसमें समसमुच्चय अर्थात दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा ऐसे अभी टीकाकार कह रहे हैं कि तो इसका तो निराकरण हमने कर दिया तो ये साइड वाला आप लोग उत्तर दे सकते हैं कैसा निराकरण कर दिया आज ही निराकरण हो गया ब्रह्म विद्या और कर्म ये दोनों में सम समुच्चय एक साथ होना ये हो ही नहीं पाएगा ब्रह्म विद्या और कर्म अच्छा हाँ ये एक तर्क है ये द्वितीय तर्क था उससे पहले तर्क आया था आ, वो तो ना वो तो मतलब दुर्बल है उसको निश्चय कर दिया ब्रह्म विद्या कर्तृत्व तो को रहने देगा और कर्म कर्तित्व तो का आश्रय करेगा ये प्रथम तर्क था कर्तृत्व को ही नाश कर देगा तो फिर कर्म कहां हो पाएगा तो विरोध है न परिचय ये विरोध है कार्यकारण अच्छा कार्यकारण तर्क में विरोध नहीं है कर्तृत्व नाश और कर्तृत्व आश्रय इसमें विरोध है यहां पंक्ति है विरोध है न परिचय विरोध के द्वारा हमने परिहार कर दिया विरोध अर्थात तो कर्तृत्व नाशक और कर्तृत्व आश्रय आश्रित्व ये दोनों में विरोध होगा तस्मात कर्मा विरुद्ध तो देवता कर्मा विरुद्ध ज्ञान सेवात्र समुच्चय विधी से कर्म अविरुद्ध कर्मण अविरुद्ध कर्म के साथ विरुद्ध नहीं है जो ज्ञान कौन है देवता ज्ञान देवता ज्ञान उपासना उसी का ही देवता ज्ञान से कह करके किसका निराकरण कर दिए दे देवता ज्ञान से समुच्चय ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का समुच्चय नहीं होगा क्यों कहते देवता ज्ञान कर्मा विरुद्ध और ब्रह्म ज्ञान कर्म विरुद्ध इसलिए समुच्चय नहीं हो पाएगा समुच्चय विधित सते विधान करने का इच्छा किया जा रहा है तो विधित सेते संत और कर्मणी प्रयोग हुआ है विधान करने का इच्छा किया जा रहा है ननु देवता ज्ञान से कर्म फल अतिरिक्त फलाभावत समुच्चय न संभवती अभी सिद्धांत कह दिया कि उपासना और कर्म का समुच्चय करेंगे पूर्व पक्ष कहता है कि वो नहीं हो पाएगा हमारा मत तो नहीं रहा हम कहते थे ब्रह्म ज्ञान और कर्म का समुच्चय होना, होना है हमारा मत तो नहीं रहा अभी आपका मत भी नहीं रहेगा क्यों आप कहते हैं कि देवता ज्ञान अर्थात उपासना और कर्म ये दोनों का समुच्चय करने के लिए नहीं हो पाएगा देवता ज्ञानस्य से कर्म फल अतिरिक्त फल अभावार किसी को साथ में लेंगे और उससे कुछ हमारा अधिक होगा नहीं तो क्यों ये भार लेना है पूर्व पक्ष कहते हैं देवता ज्ञान से कुछ देवता ज्ञान उपासना कर्म अभी उपासना को साथ में क्यों लेगा उपासना से तो कुछ अधिक फल मिलेगा नहीं अधिक फल नहीं होगा तो फिर उपासना को साथ में क्यों लेना है पूर्व पक्ष कहता है ननु देवता ज्ञान से कर्म फल अतिरिक्त फल अभाव देवता ज्ञान का फल कर्म फल से अतिरिक्त नहीं है जो कर्म का फल वही उपासना दे देंगे तो होने से अतिरिक्त फल नहीं होने से समुच्चय न संभवती पुराना पुस्तक में संभवता हो गया न संभवती इत आह संभव नहीं है अर्थात अधिक फल नहीं है तो सहकारी आवश्यकता नहीं है सहकारी साथ में है तो फल अधिक होना चाहिए अच्छा पुराना पुस्तक में 16 नंबर की टिप्पणी का द्वितीय पंक्ति में है च परिजहरे वहां कुछ अलग है 16 नंबर टिप्पणी का द्वितीय पंक्ति में है ना च परिजहरे द्वितीय पंक्ति जहां आरंभ हुआ और अठारह नंबर टिप्पणी में है समुच्चय कर्मणेती कर्म रेख चुट गया अच्छा ये भाष्य का पंक्ति हाँ ठीक है आज यहाँ तक नया पुस्तक में आज हम लोग जितना पाठ चले इसमें संशोधन चार नंबर तिपनी उपन्यासंभ तेतीस पृष्ठा में तृतीय पंक्ति भाष्य में है कर्म संबंधित वहां नया पुस्तक में चार नंबर टिप्पणी है चार नंबर टिप्पणी का देखिए एक दो तीन चार चतुर्थ पंक्ति चार नंबर टिप्पणी का चतुर्थ पंक्ति में है उपदधाती ऐसे है ना वो उपदधाती होगा वो हलंत नहीं रहेगा उपदा इस पृष्ठ में एक ही संशोधन है आज यहाँ तक ओम सन्नो ओ संग नो मित्र सन्नो मित्र बृहस्पति नमः